मां शु्यावाद्रम पश्येम क्षेत्र स्थिर सुषुवाशस्तम दिता स्वस्ति नईन्द्रो वृद्शवा स्वस्ति नहावेद स्वस्ति नस्तानेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओ शा शाति शाति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायण सूत्र्य कृतौ वंदे भगवरो गुरात्म्मीति मूर्तिभागिने व्योमद्याय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति, शांति ही। <coughs> अक्षर वेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग ग्रंथांत मंगलाचरण इसमें भगवान भाष्यकर का ग्रंथ का अंत में प्रथम मंगलाचरण देख रहे हैं तीन मंगला तीन श्लोक भाष्यकर कहते हैं उसका प्रथम श्लोक हम लोग देख रहे थे अजम अपिजनी योगम प्रापद ऐश्वर्य योगात और अगति एकम ही विविध विषयधर्म ग्राही मुग्धेक्षण अनेकम प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म ये तो कहा गया कि जो लोग प्रणत होंगे प्रणत होंगे अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होंगे उनका भय नाश हो जाएगा तो ब्रह्म भय नाश हो जाएगा कैसे कहते तो ब्रह्मनिष्ठ होने से कैसा हो जाएंगे कहेंगे आचार्य उपदेश जनित तो वृत्ति फल का आरूढ़ अज्ञान को नाश करेगा तो कहते हैं कि यह बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ होना आरूढ़ होना अर्थात ब्रह्म प्रतिबिंबित तो हो जाना ये क्यों आवश्यक है खाली वृत्ति ही तो अज्ञान को निराकरण करना चाहिए इसके लिए उत्तर देते हैं टीका में चतु पंचम पंक्ति में इस श्लोक का पंचम पंक्ति टीका न खुद जड़ा बुद्धिवृत्तिर वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपने तुम अलम जड़ा बुद्धिवृत्ति बुद्धि की जो वृत्ति होती हो है वह जड़ है क्योंकि बुद्धि भी जड़ है तो केवल जड़ बुद्धिवृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण जैसे केवल दर्पण अगर सूर्य का प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं कर रहा है वो दर्पण अन्य पदार्थ को प्रकाशित तो नहीं कर पाएगा इन्दु उसी दर्पण में जो सूर्य का प्रतिबिंब आ जाएगा वो दर्पण में सामर्थ्य हो जाएगा वस्तु का प्रकाशन करने का इसी प्रकार कहते हैं कि वस्तु सामर्थ्य बिना वस्तु अर्था वस्तु अर्थात चैतन्य चैतन्य का सामर्थ्य के बिना केवल जड़ बुद्धि वृत्ति अज्ञान स कार्य के साथ अज्ञान अज्ञान का कार्य ये अनर्थ जाल संसार इसको अपने तुम न अलम अर्था समर्थ ये समर्थ नहीं होता है इसमें दो प्रकार की बुद्धि बुद्धिवृत्ति अज्ञान को निराकरण करने का दो प्रकार की उपाय बताते हैं कि बुद्धि बुद्धिधो बोध और बोधेद वृत्ति तो बुद्धि बोध तो बुद्धिद्ध बोध और बोधेद्ध बुद्धि बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ वृत्ति बुद्धि की वृत्ति तो वृत्ति के द्वारा युद्ध हुआ जो बोध बोध अर्थात ज्ञान तो ज्ञान तो कैसा ज्ञान है कहते हैं कि वृत्ति के द्वारा जो युद्ध युद्ध अर्थात तो प्रज्वलित तो यहाँ वृत्ति के द्वारा प्रज्वलित तो अर्थात बुद्धि प्रतिबिंबित तो बोध बोध शब्द का अर्थ ज्ञान ज्ञान शब्द का अर्थ है कि यहाँ चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित तो जो चैतन्य चैतन्यु का अर्थ बुद्धि की वृत्ति बुद्धि वृत्ति में बुद्धि वृत्ति के द्वारा युद्ध अर्थात बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ जो चैतन्य तभी चैतन्य ये विशेष अंश लेकर के बुद्धि वृत्ति को विशेषण लेते हैं बुद्धि वृत्ति में अभी चैतन्य विद्यमान है कैसे कहते हैं प्रतिबिंब रूपेण और दूसरा हो गया बोधे था बुद्धि बुद्धि का अर्थ वृत्ति बोध और था, था चैतन्य चैतन्य से विशिष्ट हो गया जो वृत्ति पहले हो गया वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हुआ जो चैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हुआ जो चैतन्य इसको अभी शुद्ध चैतन्य नहीं, ये प्रति तो नहीं। है प्रतिबिंबित चैतन्य इसको चिदाभाष कहते हैं तो वृत्ति में चिदाभास ये दोनों मिलने से ज्ञान का ज्ञान को हटाएगा तो वृत्ति में चिदाभाष अर्थात चिदाभास विशेष हो गया वृत्ति ये विशेषण हो गया क्योंकि सप्तम में अंतम कहते हैं जैसे भूतले घट तो भूतल ये विशेषण माना जाता है जैसे कहते हैं भूतले घटा भाव क्या भूतले भूतले विशेषण हो गया इसलिए विशेषणता संबंध से रहेगा ऐसा कहते हैं सप्तमता विशेषण इसी प्रकार की यहाँ वृत्ति में बोध बोध चिदाभाष क्योंकि जो बोध है चैतन्य है वो वृत्ति में नहीं आएगा उसका प्रतिबिंब आएगा तो यहाँ बुद्धिध बोध का अर्थ वृत्ति में प्रतिबिंबित तो चिदाभाष दूसरा जो बोधे बुद्धि बुद्धि का अर्थ वृत्ति बोधे वृत्ति अर्थात यहाँ बोध हो गया जो कि चैतन्य का प्रतिबिंब उससे हो गया वृत्ति तो वृत्ति अर्थात चिदाभास विशिष्ट वृत्ति प्रथमतः वृत्ति प्रतिबिंबित तो चिदाभास। अभी कहते हैं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अर्थात विशेषण विशेष भीशे बदल जाना विशिष्ट वही है विशेषण विशेष, विशेष्य मिलकर के दोनों वही है हम किसको प्राधान्य दे रहे हैं किसको विशेष्य बना रहे हैं प्रथम पक्ष में हो गया चिदाभास विशेष्य, वृत्ति हो गया विशेषण बुद्धिध्व बोध द्वितीय पक्ष में हो गया बोधे वृत्ति बोध हो गया चिदाभास अर्थात चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि बुद्धि अर्थात बुद्धि के वृत्ति तो दोनों मिलकर के ही उक्तम फलम आदधा उक्तम फलम अर्थात तो अज्ञान अज्ञान का कार्य का निराकरण करना, करना ये मिलकर के दोनों करते हैं चाहे हो चाहे बोधेद वृत्ति हो अथवा वृत्तिध बोध हो दोनों ही एक ही बात है तस्व ब्राह्मण संप्रति तटस्थ लक्षणं विवक्ष्यति उसी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण अभी कहते हैं तटस्थ लक्षण अर्थात तो जो हमेशा नहीं रहता है किंतु वो पदार्थों को बता देता है जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण ये सर्वदा रहेगा किंतु जिससे जगत की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म है तो जगत की उत्पत्ति सर्वदा नहीं है लय में जगत की उत्पत्ति नहीं है तभी तो जो हम जन्म से लक्षित करते हैं ब्रह्म को ये जन्म ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं है जन्म तो जगत का जन्म जगत का जन्म ब्रह्म का तटस्थ लक्षण अर्थात जितने काल पर्यत तो लक्ष्य रहेगा उतने कालों पर तो लक्षण नहीं रहता है जब जितने कालों पर तो लक्ष्य रहेगा उतने कालो पर्यत तो लक्षण भी रहेगा उसको कहेगा उसका अवस्वरूप भी है क्योंकि जब तक वो है तब तक ये रहता है किंतु तटस्थ लक्षण वो है कि अर्थात यावत काल अनवस्थाई लक्ष्य जितने यावत लक्ष्य काल अन जितने समय लक्ष्य रहेगा वो पूरा समय ये नहीं रहेगा इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं तसे एवं ब्रह्मण संप्रति तटस्थ लक्षण विवक्षती अजम इत्यादि भाष्य में अजम अपनी जनी योगम प्राप्त ये जो जनी योग जगत की उत्पत्ति हो गया ये क्या ब्रह्म का स्वरूप है इसलिए तटस्थ लक्षण अजम ये तो उसका स्वरूप है किंतु ये ये जो जनी आ गया कहते हो गया अजम इत्यादि ना श्लोक में कहा अजमे जन प्राप्त यद्यपि सर्व यद्य जन्मादिसर्विक्रियाशून्यम वस्तु ब्रह्म पूटस्थम आस्थयते तथा तदश्वर्य तदीय सत्यात्मक अनिर्वाच्य अज्ञान वैभवन आकाशादी कार्यात्म जन्म संबंध प्राप्य जगत निदान व्यपदेश यद्यपि जन्मादिर्विक्रियाशून्य वस्तुतो ब्रह्म ब्रह्म वास्तविकता जन्मादि सर्व जन्मादिस्विक्रियाशून्य जन्मा वही हमारा स्वरूप है हम वही है ये जन्म इत्यादि ये सब कुछ नहीं है और कैसा है जिसका जन्म इत्यादि नहीं है तो कूटस्थम अस्थी कर्तरी हुआ कर्मणी हुआ तो स्थित दीर्घा धातु के पर में अभी यप हुआ यप होने से इसको ई हो जाएगा भू जमे अस्थियते कूटस्थमा अस्थियते स्वीकार किया जाता है यद्यपि ब्रह्म ब्रह्मकूटस्थ ऐसे निश्चय किया जाता है तथा तदश्वर्येण तदश्वरेण अर्थात तरश्वेण ते ब्रह्मण ब्रह्म का ऐश्वर्य तो ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है कहते हैं तदीय शक्तिमक उशिका ब्रह्म का शक्ति क्या है कहते हैं अनिर्वाच्य अज्ञान वैभव ब्रह्म का शक्ति ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है अनिर्वाच्य अज्ञान यही उसका वैभव है आपका सबसे बड़ा वैभव क्या है अज्ञान अज्ञान ही आपका सबसे बड़ा वैभव तो है तो ऐसे यहाँ शास्त्रकार लोग कहते हैं इसी को एकदम हम जोर करके रखते हैं क्यों कहते हैं यही हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वैभव है तो वैभव एन योगात तो नौ नंबर टिप्पणी दे दिया योगात योग अनादितादात्म्य रूप अनादि तादात्म्य अज्ञान के साथ कब से संबंध है कहते अनादि कैसे संबंध है तादात्म्य तादात्म्य स आत्मा यश वो ही मेरा स्वरूप है अभी जीव कूटस्थ तो है असंग है किंतु अभी अविद्या को ही मेरा शुरू, अपना स्वरूप मान लिया अविद्या को स्वरूप नहीं मानता अविद्या का कार्यो को स्वरूप मान लेता है अविद्या का कार्य हो गया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इत्यादि इसी को मैं मानता है तो यही हो गया कि आध्यासिक अर्थात तादात्म्य अध्यास कर जाता है अविद्या यही उसका बड़ा ऐश्वर्य है योगा करके कैसे हाँ स्वरूप अर्थात वास्तव अर्थात उसका वो है तादात्म्य किन् तो स आत्मा यश स अलग है आत्मा यश अर्थात वो मेरा स्वरूप है ऐसा मानता है तो वो और मैं अलग है ना किंतु दूसरों को अपना स्वरूप मान जैसे पुत्र को पिता मानता है वो पुत्र ही मेरा स्वरूप है वो ही मैं हूँ उसको कुछ हो जाने से मेरे को लगता है कहता है तो ये हम कहते हैं तादाद में सो, सो अर्थात भिन्न आपने से तो ये अज्ञान रूप को ऐश्वर्य के साथ मिलकर के आकाशादि कार्या जन्म संबंध प्राप्य फिर आकाशादि कार्य रूपेण जन्म हो जाता है कौन कहते हैं वही ब्रह्म तत्सृष्ट कहते हैं वही ब्रह्म ही, ही तदरूप हो जाता है हो करके जगतो निदानम जगत का कारण बन जाता है तो क्यों कहते हैं कि तद्यत बहुश्याम प्रजा उसने चिंता किया सो अका मत बहुश्याम प्रजा ये उसने चिंता किया मैं बहुत हो जाऊ तो मैं हो जाऊ वही उपादान रहा कुछ और न्यत्र और नहीं है इति व्यपदेश भाग भवती वज भाग बजदा तो श्रेण्ण्वी सर्वापारी लोक हो गया अतोपदाय वृद्धि अगे जो को चो कुछ भाग उपदेश भाग व्यपदेश भाग हो जाता है कूटस्थ होने पर भी अज्ञान के साथ आध्यात्म्य करके जन्म हो जाता है तो इस प्रकार की कहा जाता है तथा सूत्रणों जगत कारण प्रसिद्धम इत्यर्थः इसलिए श्रुति और सूत्र में ब्रह्मण जगत कारणत्व ब्रह्म जगत का कारण है ये प्रसिद्धम श्रुति में प्रसिद्धम सूत्र सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र उसमें जन्माद यद्यपि च च ब्रह्म कूटस्थ तया अवतिष्ठते प्राप्य अधिकरण प्रतिपद्यते च्रह्म कूटस्थतयाभूतया गतिवर्जित यथोक्त महात्म कार्यब्रहताप्य गतिमत्ता गव्यता प्रतिप्यतेक्यद्रह्म कूटस्थतया विभूतया निर्विकार है और व्यापक है होने से गति वर्जितम एवं अवतिष्ठते ग्यारह अवति नव टिप्पणी गति वर्जित विभुत्व सर्वत्र प्राप्तत्वात् गंतव्य शून्यम ये ब्रह्म कोई गंतव्य नहीं है गंतव्य तो जैसे राण ग्रामो गंतव्य तो राम अलग है ग्राम अलग है किंतु तो व्यापक ब्रह्म जो की स्वरूप है वो गंतव्य कैसे हो जाएगा नहीं ऐसा कहा जाएगा रामो रामम गच्छति ऐसा नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं गति वर्जितम गति यहाँ कर्मणिक थी अर्थात गंतव्य नहीं बन पाएगा ब्रह्म तथापि तो यथोक्त तो अज्ञान महात्म्या अज्ञान के महात्म्य से कार्य ब्रह्मता प्राप्य जो निर्गुण ब्रह्म है वो प्राप्य नहीं है क्योंकि वो तो है अभी अज्ञान कार्य ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ लोक हो गया ब्रह्म लोक जिसको कहते हैं ये अज्ञान के चलते सृष्टि हुआ है कि हिरण्य गर्भ आ गया कार्य ब्रह्मताम प्राप्ति गतिमतम गतिमत अर्थात गंतव्यताम अभी ब्रह्म लोक हो गया तो ब्रह्म लोको को अगर कल्पना हो गया तो दूसरे जीव भी आ गया जो की अभी ब्रह्म लोक में नहीं है तो ये जीवों के द्वारा ब्रह्म लोग गंतव्य हो जाएगी बादरी अधिकरण न्याय न प्रतिपद्यते बादरी अधिकरण तेरह नंबर टिप्पणी दिया है थोड़ा पाठ संशोधन भी करना है कार्य बाद, कार्यम बादरी बीच में तू दे दिया ना वो तू नहीं रहेगा कार्यम बादरी अश्य गति तो ये जो उपासक प्राप्त करता है तो प्राप्त करता है तो ब्रह्म को पूर्व पक्ष कहेगा कि निर्गुण शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है तो सिद्धांत कहता है कि कार्य कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा क्योंकि तस्य गति उपपत्ते कार्य ब्रह्म का विचार लेंगे तो गमनागमन होगा शुद्ध ब्रह्म में कहा गमनागमन शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई गमन नहीं तो है क्योंकि वही तो स्वरूप है व्यापक है गति रूप उपपत्ते, उपपत्ते रीति बादरायण सूत्रे कार्यम ब्रह्म एवं उपासक गम्यम कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ कहते हैं वही उपासक के द्वारा गम्य प्राप्य क्यों परिचिन्नत्व जो परिचिन्न है वही प्राप्य होगा जो व्यापक है वो प्राप्य नहीं होगा तस्य तंतव्यम उपपद्यते परिचिन्न जो कार्य ब्रह्म है वही गंतव्य है तेन परम ब्रह्म स्थित सोय बादरी अंतव्य उपपद्यते तस्य तेन इति स्वयं hmm. तर ग्रह्म स्थित सोम पाद कार्यब्रह्म उपाससकम्य परिचिन तरह गंतव्य उपपद्यम इति स्थित ते न परम ब्रह्म इत स्थित स्वयं पादरी अधिकरण कैसे ते न परम।, परम ब्रह्म स्थितम फिर ते का अन्वयन नहीं जाएगा ना ते बहुवचन हो, हो जाएगा तो स न ब्रह्म परम ब्रह्म अथवा तत् परम ब्रह्म इस प्रकार के होना चाहिए था कहा ये टिप्पणी है तेरह नंबर बाद दे दे दे दे दे दे दे लिए ना अच्छा उपपद्यते गव्यम उपपद्य न परम ब्रह्म अच्छा वो तेह दो बार हो गया अच्छा तो वो जो तेन न दिया ना वो तेह कट जाएगा न परम ब्रह्म ये वही बादर अधिकरण अर्थात वहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि उपासक को परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा कहते हैं परम ब्रह्म नहीं कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा ऐसे बाद कहते हैं बाद कार्य ब्रह्म तो को कैसे को वो तो मांडुक्य का मंत्र है कई ऐसा उनको स्मरण नहीं कर रहे तो परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे हाँ। बादराय अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वो आप कहते हैं कि जो मीमसा सूत्र हैं वो तो बादरायण से अनपेक्षत बादरायण तो व्याजे मजमिनी कहते हैं बादरायण सेनपेक्षित औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थन संबंधस्त उपदेश धर्म और अर, अर्थे अर्थे अनुपदेशने अर्थ अर्थे अनुप अर्थ अर्थे अव्यतिरेक तो बादरायण से अनुपेक्ष इस प्रकार के मीमांसा जैमीन मीमांसा वहां वो कहते हैं कि अर्थात वेद अपने स्वतः प्रमाण है वो अर्थात व्यास जी भी कहते हैं जैमिन कहते हैं व्यास जी भी कहते हैं अर्थात इसलिए मीमांसा और वेदांति ये लोग कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है आगे में यद्य ब्रह्म वस्तु निरस्तसमस्तनासम अद्वतीय उपनिषद्भ्युपगम्यते तथा जीव जगदीशनावाच्य विद्यावासमी प्रतिभाति यद्यदं ब्रह्म वस्तु तो निरस्त समस्त नानात्व ब्रह्म में वास्तविक कोई नानात्व तो नहीं है निरस्त निरस्त अर्थात निकल गया समस्त नानात्म ब्रह्म में कोई नाना तो नहीं है एक ही है बाकी जो दिखता है कहते हैं ये खाली कल्पना बुद्धि चलने से ये अनुभव होता है निरस्त समस्त निरस्त के ऊपर एक नंबर टिप्पणी दे दिया सकल भेद शून्यम कोई भेद नहीं है एक और एक अर्थात अर्थात पदार्थ द्वितीय अर्था, और कोई नहीं है उपनिषद भी अभ्युपगम्यते उपनिषद के द्वारा ऐसे स्वीकार किया जाता है तो यद्यपि ऐसा स्थिति है तथा तो जीवो जगत इति एतद। ये तीन तीन ईश्वर अनिर्वाच्य अनादि अविद्या, अविद्यासात अनेकम प्रतिभाते। अनिर्वाच्य है अनादि है अविद्या इस अविद्या के चलते जीव जगत ईश्वर ऐसे तीन कोटि दिखता है यद्यपि वो एक है क्यों दिखता है कहते हैं अविद्यावसात अविद्या जितना दृढ़ ये तीन उतना सत्य अविद्या जितना शिथिल हो जाएगा कहते दिखता है किन्तु सत्य नहीं है अविद्या पूरा चला गया विदेह मुक्ति हो गया समाधि में गया विदेह मुक्ति हो गया तब तो कहेंगे और कुछ तीनों है ही नहीं एक ही है तो जितना अविद्या का दृढ़ता उतने इसमें सत्य बुद्धि इसको भाष्य में कहा एकम ए श्लोक में कहा एकम ही अनेकम अनेक कैसा हो जाता है उसके लिए कहता था विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे नाम श्लोक में कहा उसका विपत्ति दिखाते है केशा दृष्टिया पुनर्कत्व ब्राह्मणों अवगम्यते तदा केशा दृष्टिया केशा दृष्टिया किनका दृष्टि में अनेक ब्रह्मण ब्रह्म एक होने पर भी अनेक दिखिता है किसका दृष्टि से दिखता है प्रश्न होने से कह दिया गया विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे उसका विग्रह देते हैं विविधाश्च विषयधर्माश्च विविध नाना प्रकार के जो विषय धर्म विषय धर्म टीका में दे दिया शब्दादि नाम आदि धर्मा इत्य शब्द ये विषय हो गया उसमें धर्म क्या है ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है इस प्रकार की सब धर्म तद तो तो ग्राहत उसको ग्रहण करते हुए मुग्धम मुग्धम अर्थात विपर्यस्तम विपर्यास विपर्यास अर्थात विवेक विकलम विवेक नहीं है क्या ठीक है क्या नहीं है ये शास्त्र के आधार पर होना चाहिए कहते हैं किंतु अभी कहते हैं कि ये नाना प्रकार की धर्म को ग्रहण करके ये अच्छा है ये नहीं है इसी प्रकार की विवेक विकल विकल हो गया अर्थात विवेक टुकड़ा टुकड़ा हो गया कला अर्थात अवय विकल अर्थात विरुद्ध कला सब हो गया इसी प्रकार की ईक्षणम ये समणम दृष्टि अंतकरण टीका में देखिए चार नंबर टिप्पणी दे दिया इक्षणम अंतकरण जिनका अंतकरण इस प्रकार की हो गया विवेक विकल हो गया तेसा दृष्टिया ब्राह्मणों अनेकत्व धीर न तो जिनका विवेक नहीं है उन्हीं के बुद्धि से उन्हीं का अंतकरण में जगत नाना दिखेगा जिनके अंदर में विवेक है तो जगत नाना दिखने पर भी हमेशा उनका निश्चय रहेगा तो खाली ऐसा दिखता है शांत दृष्टिया तो तस्मी एकत्व एवं प्रमाणिकम इत शांत दृष्टि शांत का दृष्टि शांत पांच रो टिप्पणी शांत दृष्टि विवेकी दृष्टिया विवेकी का जो दृष्टि है विवेक दृष्टि में तो एक है बाकी सब कल्पित है इस प्रकार की काली दिखता है इसमें कोई सत्यत्व नहीं है इसलिए जगत का सत्य निराकरण करना यही विवेक का कार्य है जगत सत्य नहीं है अच्छा आगे श्लोक के लिए कहते हैं संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकं परम गुरु आगम व्याख्या तस्य प्रणेतृत्व व्यवस्थिता प्रणमति पहले ब्रह्म को प्रणाम हो गया अभी जो ये शास्त्र का प्रणयन किए हैं परम गुरु परम गुरु अर्थात गौड़पादाचार्य उनको अभी संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकं ये ग्रंथ गौड़ोपदाचार्य ने क्यों रचना किया उसको दिखाते हुए भाष्यकार ने परम गुरु वो परम गुरु है गुरु का गुरु आगम शास्त्र से व्याख्यात जो आगम शास्त्र आगम अर्थात ये जो मंडारी कारिका ये आगम है आगम क्यों है कि हैं आगम के ऊपर आधारित तो है इसलिए आगम शास्त्र से जिसका व्याख्यान भी हो गया भाष्यकार व्याख्यान कर दिया उसका प्रणेतृत्व व्यवस्थितान ये आगम शास्त्र का प्रणेता गौड़पाद भगवान प्रणमति प्रणाम करते हैं प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे वेद नाम भूतान्या लोक्य मग्ना न्यरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे।, समुद्रे ये श्रद्धरा छंद है सात सात सात भूतान्यान न्यरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे है ये सात सात सात मालिनी आठ सात आगे कारुण्या दुग्धारा मृत मिदम अमरेर् दुर्लभं भूत हेतोर् यस्तं यस् पूज्या परम गुरु मम पादाते प्रज्ञा अच्छा इसका अन्वय होगा द्वितीय पाद में है अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे मग्नानी उसे पूर्व में है मग्नानी आलोक्य पूर्वमें हे मग्ना भूताज्ञावैशाखेद क्षुभित जलनिधेम आगे अंतरस्थं आगे अमरेर इदं अमरेर दुर्लभं दुर्लभं भूत अमरर्दुर्लभम अमृत भूतहेदार तम पूज्यापूज्य पर, अमू परमगुरू पादातेर्न तोस्मे पूज्याभि पूज्य अमुम परम गुरु पाद पाते न तो इस प्रकार की अनुभव अच्छा अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे अविरत जनन जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु मृत्य। चलता है तो यही जो जन्म मृत्यु होना यही हो गया ग्राह ग्राह था मगरमस ये और ग्राह जो है तेन घोर जिस समुद्र में ग्राह भरे रहेंगे तो वो समुद्र घोर होगा घोर अर्थात भयंकर तो यहाँ ग्राह कौन है कहते हैं अविरत जनन अर्थात तो जन्म होता ही जन्म होता अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्र अविरत जननम ग्राह यश्य इस प्रकार के अविरत जनन ग्राह तो तदेव घोर अविरत जनन ग्राह घोर अथवा ग्राहक घोर उसके साथ न ग्राहेण घोर ये ग्राह के द्वारा ही समुद्र घोर हो गया इसलिए अविरत जनन ग्राह यशमिन घोर तो है तद फिर आगे ना इस प्रकार के है तेन अविरत जनन तदेव ग्राह कर्मधारे लेंगे आगे तेन घोर हो जाएगा ठीक है अविरत जनन ग्राह कर्मधारे हो जाएगा उसके द्वारा तेन घोर घोर हो गया ये समुद्र संसार समुद्र उसमें मगनानी डूबे हुए हैं कौन भूतानी ऐसे भूत इसमें डूबे हुए हैं इनको आलोक्य देख करके प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जलनिधेर निधेर वेद नामोर अंतरस्तम अमरेर दुर्लभ इधम इदम ब्रह्म आत्म ज्ञानम आत्मज्ञानम प्रज्ञा वैशाख वेध क्षुभित जलनिधिर ऋष्ठी है प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि वैशाख, वैशाख कहते हैं जो ये दधि मंथन का जो दंड होता है उसका मंथ कहते हैं मंथा भी कहते हैं हिंदी में तो मंथा मथनी कह देते हैं तो प्रज्ञा हो गया बुद्धि वैशाख हो गया मंथा तो प्रज्ञा एव वैशाख बुद्धि ही मंथन कर पाएगी इसलिए बुद्धि कमजोर होने से फिर वेदांत तो में रुचि नहीं होता है फिर वो उपासना में बार बार खींचे जाते हैं तो बुद्धि अगर शुद्ध भी है तो बहुत तीक्ष्ण नहीं होने पर भी अगर शुद्ध भी है तो भी इसमें चलेगा शुद्ध नहीं है तो फिर इसमें नहीं चल पाएगा प्रज्ञा वैशाख तेन वेद वेद अर्थात तो उसके द्वारा वेधन किया गया क्षिप्त तो, आलोड़ित तो इस प्रकार की क्षुभित तो अभी प्रज्ञा बैसाख का वेद अर्थात तो वैशाख मंथा को हम जब घुमाए ये हो गया वैसाख का वेद तो वैसाख का जो वेद होगा उसके द्वारा जो दधि है उसमें क्षोहण होगा तो उसको कहते हैं कि प्रज्ञा वैशाख वेद के द्वारा क्षोभित तो हो गया कौन कहते हैं जलनिधि समुद्र वो समुद्र क्या है कौन है कहते वेदनामा वेद नामक समुद्र प्रज्ञा वैशाख वेद से क्षुभित तो हुआ अर्थात तो वेद को हम मंथन किए तो उससे करके क्या किए कहते हैं अंतरस्थम उसका अंदर में जो है क्या है आगे कहते हैं अमरेर दुर्लभम इदम अमृतम अमरेर दुर्लभम इदम अमृतम कहेंगे क्षीर सागर से तो निकला था अमृत कहते हैं कि वो अमृत देवताओं को मिला था किंतु ये अमृत अमरेर दुर्लभम वेद से जो अमृत निकलता है वो अमरेर दुर्लभम उनके द्वारा भी प्राप्त होना कठिन है तो अमर दुर्लभ ये वेद का अंदर से जो निकल क्यों निकाले कहते हैं भूत हेतोर भूतों का कल्याण के लिए क्यों भूत डूबे हुए है संसार सागर में क्यों निकाले कहते हैं कारुण्यात केवलो मतलब कारुण्य से अन्य कोई हेतु ही नहीं है अर्थात ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है इसको उपकार कर देने से ये हमारा उपकार कर देगा इस प्रकार के ज्ञानी को बुद्धि ने इसलिए कहते हैं ज्ञानी तो अहेतु की कृपा होता है कारुण्या केवलो कारुण्य से उदधार दधार धी धातु का लिट दधार उदार अर्थात उद्धार किए यह जो इस प्रकार के की किए तम पूज्या पूज्या नाम अभी अभिपूज्य पूज्यों का भी जो पूज्य है अमुम परम गुरु वो परम गुरु को नमस्कार करता है करते हैं न तो अस्मी कैसे पाद पाथिर पाद में घिर करके नमस्कार करते हैं षष्टांग प्रणाम करते हैं ठीक टीका में यो ही कारुण्यादम ज्ञानाख्यम अमृतम भूतहेतुष तदुपकाराथम उदार तम परम गुरु न तो अस्मी संबद्ध ये मुख्यवाक्य हो गया यो ही जो कि कारुण्य केवल करुणावश इद्नाख्यमृत ये जो अमृत है ये ज्ञानख्य अमृत ज्ञान रूप अमृत भूतहेतु तो, भूतों का हेतु तो, अर्थात भूत ही जिसमें निमित्त है भूत, हेतु। हेतु इसका जो किए तम न तो अस्मी संबंध पुरोदेशे सन्निहितत्वेन सहित सूचितम्। भाष्यकार कह रहे हैं कि अमुम अमुम अर्थात सामने में है तो तभी अमुम कहा जाएगा परोक्ष चीज को हम नहीं कह जाता अधश अर्थात थोड़ा दूर में खड़ा है किंतु प्रत्यक्ष हो रहा है असौ सूर्य कहते हैं तो हम असौ नीलकंठ नहीं कहेंगे भगवान क्योंकि वह तो स नीलकंठ कहेंगे परोक्ष हो गया किंतु असौ सूर्य कहेंगे असौ पर्वत दूर में है किंतु फिर भी प्रत्यक्ष हो रहा है अधश अर्थात विप्रकृष्ट है किंतु प्रत्यक्ष होता है तदिटी परोक्षी परोक्ष हो जाता है तद प्रयोग होगा हाँ अदसा अर्थात थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा दूर में खड़े हैं कि तो प्रत्यक्ष हो रहा है इसी को कर कहते हैं अमूमिति अमुमिति तस्वीर पुरोदय से सन्निहित्व अपरक्षित लिखते है अर्थात अपरोकाल भगवान के समय में गोडोपचार्य शरीर में नहीं थे इसलिए कहते हैं अपरोक्ष हो रहा है इनका दर्शन हुआ था काशी में दर्शन हुआ था गोडोपाचार्य आके दर्शन दिए इनका भाष्यकाल भगवान कहते अपोक्षम गुरुत्व ये परम गुरुत्व तो उनमें क्यों आ गया कहते हैं पूज्याना गुरुनाम अतिशय न पूज्यवाद पूज्य जो गुरु लोग होते हैं उनका भी ये पूज्य है तो बने से आचार्य से समाधिगतम समाधिगतम निश्चितम अर्थात गोड़पादाचार्य को ये संप्रदाय कर्ता मानते हैं समाधिगतम इसलिए कहा पूज्या भी पूज्यम आगे नमस्कार प्रक्रिया प्रकटयती कैसे नमस्कार करते हैं भाष्यकार कहते हैं पादो पाते ही अर्थात है। पादाते तो किसी का पाद में कहते हैं कि गौड़पादचार्य भगवान के पाद तो में तो पादौ अर्थात तदीय पादौ तदीय अर्थात ग्रंथकार से पूज्या जो परम गुरु उनका पाद तय उसमें स्वीय से पाता अपने उत्तम अंग को अर्थात शिरो को पात अर्थात डाले कितना कहते हैं भूयो भूयो नम्री भावेश भगवान भाष्यकार कहते हैं पात पाते ही बहुवचन कहते हैं एक बार नहीं कहते हैं भूयो भूयो बार बार आचार्यो ज्ञानख्यम अमृतम कथम भूतम इति उद्रितवान उतवृतव अपेक्षाएं उत्तम आचार्य जो ग्रंथकार है ज्ञानाख्यम अमृतम जो ज्ञान रूप अमृतम कथम भूतम ये कैसा है जिसको उधर जिसका उधारकिये ये वेद से वो कैसा है तो कहते हैं अंतरस्थम ये जो अमृत है वो अंतरस्थम कश्य अंतरस्थम इति विवक्षा आयाम आह अंदर में था ये अमृत कहते हैं वेद नाम लो वेद का अंदर में था तो कथम आह कैसे उसको वेद से निकाले उसके लिए कह दे प्रज्ञा वैशाख वेदक शुभित जलन इतर <coughs> मेधा सहिता प्रज्ञा एवं बैशाख मेधा भी होना चाहिए प्रज्ञा भी होना चाहिए बुद्धि भी होनी चाहिए स्मरण शक्ति भी होनी चाहिए स्मरण शक्ति नहीं है बुद्धि है तो कुछ भी याद नहीं रहेगा तो बुद्धि चलेगी किसमें इसलिए स्मरण शक्ति भी होना चाहिए और स्मरण शक्ति भी रटने से धीरे धीरे बढ़ता है इसलिए हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ना रटना चाहिए पहले पहले तो महान कष्ट लगता है किंतु जब अभ्यास करते हैं धीरे धीरे पांच सात साल आठ साल के बाद देखेंगे बुद्धि हमेशा तो कुछ ना कुछ ना रटता रहेगा तो इस प्रकार के अभ्यास करने से प्रज्ञा सहित तो है मेधा सहित तो प्रज्ञा एवं बैशाखो वैशाख अर्थात मंथास मंथा जो मथनी कहते हैं तस्वेधो वेद हो अर्थात वेधनो वेधन अर्थात क्षेपण दधी में मंथा को पहले डालेंगे ना तो यही हो गया प्रज्ञा का बेद अभी मथनी को डालने के बाद पकड़ करके रखेंगे फिर उसको घुमाएंगे कहते हैं तेन क्षुभित तो, क्षुभित तो, बिलोड़ित तो, आलोड़ित तो, उसको घुमाए किसको घुमाए कहते हैं जलनिधि और जलनिधि कौन है कहते वेदनामा तो वेद रूप को समुद्र उसमें प्रज्ञा और मेधा ये दोनों हो गए मथनी उसको डाल करके आलोडन किए अर्थात स्मरण भी रखेंगे उपनिषद को प्रस्तांतरिका जितना हो सके और उसमें फिर बुद्धि को भी चलाएंगे तभी जाकर के तस्तरे अंतरे अभ्यंतरे उसमें स्थितम इदम अमृतम इतिहावक उसका अंदर में ये अमृत है उक्तस्य से प्रसिद्धात अमृतात अवांतर वैषम्यम आदर्श है ये जो ज्ञानामृत है जो प्रसिद्ध अमृत है देवताओं को प्राप्त हुआ था उससे ये विषम है ये भिन्न है इसका वैषम्य हम दिखाते हैं अमरेर् दुर्लभम देवताओं को ये प्राप्त नहीं है यदि भगवता नारायणेन न क्षीर सागरातरावस्थित अमृतम समुद्रित तदेव कथित अमरा लेभी जो भगवता नारायणेन भगवान नारायण के द्वारा नारायण के द्वारा अर्थात नारायण के प्रेरणा से ही क्षीर सागर का मंथन हुआ क्षीर सागर अंतर अवस्थितम अमृतम समुद्रितम क्षीर सागर का अंदर में जो अमृत था भगवान का प्रेरणा से उसको निकाले बोलो तदेव तो कथंचित तो अमरा लेभिरे उसको तो किसी प्रकार देवता लोग कुट पपट करके प्राप्त कर लिए इदम तु तेर अनायास तेर अनायास लभ्यम न होती ये जो ज्ञानाख्य अमृतम वो देवताओं के द्वारा अनायास लभ्य नहीं हो जाएगा तो इंद्र को भी एक सौ एक वर्ष जाकर के प्रजापति के अर्थात गुरुकुलों में रहना पड़ा क्यों नहीं होता है कहते ज्ञान सामग्री संपन्न ही रेव लभ्यवाद यहाँ टीकाकार कहते हैं इसमें भाष्यकार का भाष्य है अर्थात वो ब्रह्म जी उसी में ही है साधन चप्रदुष्ट सम्पन्ना भगवती तो वो कहते हैं नहीं है तो नहीं होगा इस प्रकार की वहां स्पष्ट कहते हैं यदि कारुण्यादम अमृतम आचार्य वेदो दधेर भूतोपकाराथम उधतम कथम तरी कारुण्यम तुर्भूत अगर कारुण्य से केवल करुणावश आचार्य इसको वेद से ये ज्ञान को निकाले अर्थात जो कारिका है इसको जो वेद का मंथन करके निकाले हैं कथम तरी कारुण्यम तस्य कथम अर्थात चार नंबर टिप्पणी दीते केतु न अर्थात ये गोड़पादाचार्य भगवान में कारुण्य क्यों आया तो इसके लिए कहते हैं भूतानी आलोक्य भूतों को देख भूत हेतुर यहाँ कहे भूत हेतुर ये भूतों के चलते क्यों भूतों को देख करके ऐसा हो गया कहते हैं कि वो लोग ग्राहक हो रहे समुद्रे ये जो जन्म मरण रूपों समुद्र में पड़े हुए यो एम समुद्रवत दुरुतार संसार समुद्र के जैसा दुरुतार दुखे न उतार जिसको दुखों से पार किया जाएगा संसारस संसार तस्म अवितम अनवरतम हमेशा संततम एवं यानी जननानी विग्रह भेद ग्रहणानी ये संसार सागर में ये भूत अविरत अनवरत कोई विराम नहीं है संततम अर्थात सर्वदा जन जन्म को प्राप्त करते हैं अर्थात विग्रह भेद ग्रहण करते हैं हमेशा वही मनुष्य बन जाएगा साधु बन जाएगा ऐसा कोई बात नहीं विग्रह भेद नाना प्रकार की योनि प्राप्त कर जाएगा तानी एवं ग्राह वही जो जन्म सब नाना योनि में वही सब ग्रह जलचरा तेर घोरे क्रूरे वही जलचरा ग्रह के द्वारा ये क्रूर भयंकर हो गया क्रूरे भयंकरे भयंकरे समुद्रे मग्नानी मग्नानी डूब गए क्यों कहते हैं भग्न संकल्पानी तो जो डूब जाता है उसका संकल्प भग्न हो जाता है संकल्प क्या है प्राप्त तो कर लूंगा परमात्मा को किंतु तो संकल्प भग्न हो जाता है छह नंबर टिप्पणी उसको दे दिया भग्नस तद साधने भूत से ज्ञान से विहत ये ज्ञान और प्राप्ति करना महान कठिन है कभी कहते पता नहीं था भाई इस मार्ग इतना कठिन है अगर पता होता तो हम कपड़ा ही नहीं बदलते <laughs> महात्मा कह दिया जो वासना उठता है ना कभी कभी बहुत पीड़ा देता है तो सत्यवादी महात्मा थे सत्य बता दी तब तो भग्न संकल्पानी परवसानी भूतानी परवसानी अर्थात अपने वासना के बस हो जाते हैं काम कर्म इससे काम अर्थात वासना, भूतानि उपलभ्य ऐसे भूतों को देख करके अभवत् आचार्य से आचार्य में ये करुणा आ गया ततच अमृतम उदृत्य भूतेभ्य दत्ता रक्षित द्वो नंबर यहाँ बारह नंबर लिख दिए श्लोक बारह नंबर पूरा होने दो नंबर इसलिए अमृत को वेद से उद्धार करके भूतेभ्यो दत्वा भूतों के लिए दे करके ता रक्षितवान वो भूतों का रक्षा किया इसलिए कहते हैं मांडुक्य में एकम एवं अलम मुख शिव नाम विमुक्त मांडुक्य का बार बार विचार करेंगे तो ये मुक्ति हो सकती है इसमें जितना वैराग्य तत्व जितना भरा है तो अन्य उपनिषद में इतना संक्षेप से और इतना गंभीर बात यहाँ कहा जाता है आज यहाँ तक कलाष्टमी है ओं पूर्णमत पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुद्य पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं शंकरचार्यव दराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर दुरात्मे की मूर्ति काकिने व्योगयात्रेहाय दक्षिणा मूर्त न ओ शा ते के फोर्स